पातंजल योग सूत्र साधन पाद तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा इक्कीस उक्त दृश्य अर्थात प्रकृति का स्वरूप यानी विभिन्न रूपों में परिणाम उस दृष्टा चिन्मय पुरुष के ही भोग तथा मुक्ति के लिए है प्रकृति का अपना कोई प्रकाश नहीं है जब तक पुरुष उसके पास उपस्थित रहता है तभी तक उसका प्रकाश है ऐसा बोध होता है लेकिन यह प्रकाश उधार लिया हुआ है जैसे चंद्रमा का प्रकाश प्रतिबिंबित है योगियों के मतानुसार सारा व्यक्त जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है पर प्रकृति का अपना कोई उद्देश्य नहीं है केवल पुरुष को मुक्त करना ही उसका प्रयोजन है कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तरन्या साधारण बाईस जिन्होंने उस परम पद को प्राप्त कर लिया है उनके लिए प्रकृति का नाश हो जाने पर भी प्रकृति नष्ट नहीं होती क्योंकि वह दूसरों के लिए साधारण है यह ज्ञात करा देना ही कि आत्मा प्रकृति से संपूर्ण स्वतंत्र है प्रकृति का एकमात्र लक्ष्य है जब आत्मा यह जान लेती है तब प्रकृति उसे और किसी प्रकार प्रलोभित नहीं कर सकती जो लोग मुक्त हो गए हैं केवल उन्हीं के लिए यह सारी प्रकृति बिल्कुल उड़ जाती है पर ऐसे करोड़ों लोग हमेशा ही रहेंगे जिनके लिए प्रकृति कार्य करती रहेगी स्वस्मी शक्तो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग तेईस दृश्य प्रकृति और उसके स्वामी दृष्टा पुरुष इन दोनों की शक्ति के भोग्यत्व और भोक्तृत्व रूप स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है इस सूत्र के अनुसार जब आत्मा प्रकृति के साथ संयुक्त होती है तभी इस संयोग के कारण दोनों के क्रम में दृष्टित्व और दृष्यत्व इन दोनों शक्तियों का प्रकाश होता है तभी यह सारा जगत प्रपंच विभिन्न रूपों में व्यक्त होता रहता है अज्ञान ही इस संयोग का हेतु है हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे दुख या सुख का कारण है शरीर के साथ अपना संयोग का लेना यदि मुझे यह निश्चित रूप से ज्ञान रहता कि मैं शरीर नहीं हूँ तो मुझे ठंड गर्मी या और किसी बात का ख्याल नहीं रहता यह शरीर एक संवाय या संगति मात्र है यह कहना भूल है कि मेरा शरीर अलग है तुम्हारा शरीर अलग और सूर्य एक पृथक पदार्थ है यह सारा जगत महाभूत के एक समुद्र के समान है उस महासमुद्र में तुम एक बिंदु हो मैं एक दूसरा बिंदु और सूर्य एक तीसरा हम जानते हैं कि यह भूत सदा ही भिन्न भिन्न रूप धारण कर रहा है आज जो सूर्य का उपादान बना हुआ है कल वही हमारे शरीर के उपादान के रूप में परिणत हो सकता है तस्य हेतु विद्या चौबीस उस संयोग का कारण है अविद्या अर्थात अज्ञान हमने अज्ञान के कारण अपने को एक निर्दिष्ट शरीर में आबद्ध करके अपने दुख का रास्ता खोल रखा है यह धारणा कि मैं शरीर हूँ एक कुसंस्कार मात्र है यह कुसंस्कार ही हमें सुखी या दुखी करता है अज्ञान से उत्पन्न इस कुसंस्कार से ही हम शीत उष्ण सुख दुख आदि का अनुभव कर रहे हैं हमारा कर्तव्य है इस कुसंस्कार के पार चले जाना किस तरह से कार्य में परिणत करना होगा यह योगी दिखला देते हैं यह प्रमाणित हो चुका है कि मन की एक विशेष अवस्था में देह बोध बिल्कुल नहीं रह जाता उस समय शरीर भले ही दग्ध होता रहे पर जब तक मन की वह अवस्था रहती है तब तक मनुष्य किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करता पर हो सकता है मन की ऐसी उच्च अवस्था अचानक एक मुहूर्त के लिए आंधी के समान आए और दूसरे ही क्षण चली जाए किंतु यदि हम इस अवस्था को योग के द्वारा ठीक शास्त्रीय ढंग से प्राप्त करें तो हम सदैव आत्मा को शरीर से पृथक रख सकते हैं